युवकों के प्रति हिंदू धर्म के सामान्य आधार भाइयों यही कार्य प्रणाली है जो हमें भारत में धर्म के क्षेत्र में अपनानी होगी इसके सिवा और भी कई महती समस्याएं हैं जिनकी चर्चा समयाभाव के कारण इस रात में नहीं कर सकता उदाहरण के लिए जाति भेद संबंधी अद्भुत समस्या को ही ले लें मैं जीवन भर इस समस्या पर हर एक पहलू से विचार करता रहा हूँ भारत के प्रायः प्रत्येक प्रांत में जाकर मैंने इस समस्या का अध्ययन किया है इस देश के लगभग हर एक भाग की विभिन्न जातियों से मैं मिला जुला हूँ पर जितना ही मैं इस विषय पर विचार करता हूँ मेरे सामने उतनी ही कठिनाइयाँ आ पड़ती हैं और मैं इसके उद्देश्य अथवा तात्पर्य के विषय में किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता हूँ अंत में अब मेरी आँखों के सामने एक क्षीण आलोक रेखा दिखाई देने लगी है उधर कुछ ही समय से इसका मूल उद्देश्य मेरी समझ में आने लगा है इसके बाद फिर खान पान की समस्या भी बड़ी विषम है वास्तव में यह एक बड़ी जटिल समस्या है साधारणतः तो हम लोग जिसे इतना आवश्यक समझते हैं सच पूछो तो यह उतनी आवश्यक नहीं है मैं तो इस सिद्धांत पर आपा हूं कि आजकल खान के बारे में हम लोग जिस बात पर जोर देते हैं वह एक बड़ी विचित्र बात है वह शास्त्र अनुमोदित नहीं है तात्पर्य यह कि खानपान में वास्तविक पवित्रता की अवहेलना करके ही हम लोग कष्ट पा रहे हैं हम शास्त्रानुमोदित आहार प्रथा के वास्तविक अभिप्राय को बिल्कुल भूल गए हैं इसी प्रकार और भी कई समस्याएं हैं जिन्हें मैं तुम लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, और साथ ही यह बताना चाहता हूँ कि इन समस्याओं के समाधान क्या हैं तथा किस प्रकार इन समाधानों को कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है पर दुख है सभा के व्यवस्थित रूप से आरंभ होने में देर हो गई और अब मैं तुम लोगों को और अधिक नहीं रोकना चाहता अतः जाति भेद तथा अनान्य समस्याओं पर मैं फिर भविष्य में कभी कुछ कहूँगा